लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी ज्योति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पति को कोसती आप तो सिधार गए मेरे लिए जंजाल छोड़ गए जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह ना जाने किस लिए किया घर में भूनी भांग नहीं चले थे ब्याह करने वो चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती अहिरों में इसका रिवाज है देखने सुनने में भी बुरी ना थी दो एक आदमी तैयार भी थे लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को न छोड़ सकी और ये सारा क्रोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर जो अब 16 साल का था सोहन अभी छोटा था और मै लड़की थी ये दोनों किसी लायक न थे अगर ये तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता जिसका थोड़ा सा काम कर देती वो रोटी कपड़ा दे देता जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती अब अगर वो कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि तीन तीन बच्चों के होते इसे ये क्या सूझी मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता गायों भैंसों की सानी पानी दोहना मथना ये सब कर लेता लेकिन बूटी का सीधा ना होता था वो रोज एक ना एक खुचड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था पति उसके सिर गृहस्थी का ये भार पटक कर क्यों चला गया उसे यही गिला था बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया ना खाने का सुख मिला ना पहनने ओढ़ने का ना और किसी बात का इस घर में के आई मानो भट्टी में पड़ गई उसकी वैधभ साधना और तृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद समाचार रहता था और उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मृदुता जलकर भस्म हो गई थी पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास चार पांच सौ के गहने थे लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितनी ही औरतें थी जो जेठी होने पर भी गहने झमकाकर आंखों में काजल लगाकर मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी इसलिए अब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती और ये सारी जलन वो लड़कों पर निकालती विशेषकर मोहन पर वो शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी कुत्सा में उसे विशेष आनंद मिलता था उसकी वंचित लालसा जलना पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी फिर यह कैसे संभव था कि वो मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाल ले ज्योही मोहन संध्या समय दूध बेचकर आया बूटी ने कहा देखती हूं तू तो अब साण बनने पर उतारू हो गया है मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा कैसा साढ़ बात क्या है तू रुपया से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता उस पर कहता है कैसा साढ़ तुझे लाज नहीं आती घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहां उसके लिए पान लाए जाते हैं कपड़े रंगाए जाते हैं मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया अगर उसने मुझसे चार पैसे के पान मांगे तो क्या करता कहता कि पैसे दे तो लाऊंगा अपनी धोती रंगने को दी उससे रंगाई मांगता मोहल्ले में एक तू ही धन्ना सेठ है और किसी से उसने क्यों ना कहा यह वो जाने मैं क्या बताऊं तुझे अब छेला बनने की सूझती है घर में भी कभी एक पैसे का पान लाया यहां पान किसके लिए लाता क्या तेरे लेके घर में सब मर गए मैं ना जानता था तुम पान खाना चाहती हो संसार में एक रुपया ही पान खाने जोग है शौक श्रिंगार की भी तो उम्र होती है बूटी जल उठी उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था बुढ़ापे में उन साधनों का महत्व तो ही क्या जिस त्याग कल्पना के बल पर वो स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी उस पर इतना कुठारा घात इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी उसके आदमी को मरे आज पांच साल हुए तब उसकी चढ़ती जवानी थी तीन बच्चे भगवान ने उसे गले मढ़ दिए नहीं अभी वो है कैदिन की चाहती तो आज वो भी होठ लाल किए पाव में महावर लगाए अनवट बिछुए पहने मटकती फिरती ये सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चुहिया सी लगे फिर भी वो जवान है और बूटी बुढ़िया है बोली हाँ और क्या मेरे लिए तो फटे चीथड़े पहनने के दिन है जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से दो ही चार साल बड़ी थी उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता ना लगता गली गली भीख मांगते फिरते लेकिन मैं कह देती हूं अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू ही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगी मोहन ने डरते डरते कहा मैं उसे बात दे चुका हूं अम्मा कैसी बात सगाई की। अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी यह सब उसकी मां की माया है वो कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीने लेती है रौन से इतना भी नहीं देखा जाता चाहती है कि उसे सौद बनाकर छाती पर बैठा दे मोहन ने व्यथित कंठ में कहा अम्मा ईश्वर के लिए चुप रहो क्यों अपना पानी आप खो रही हो मैंने तो समझा था चार दिन में मैं मैंने अपने घर चली जाएगी तुम अकेली पड़ जाओगी। इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो तो आज से यही आंगन में सोया कर और गाय भैंस से बाहर पड़ी रहेंगी पड़ी रहने दे कोई डाका नहीं पड़ा जाता मुझ पर तो तुझे इतना संदेह है हां तो मैं यहां न सोऊंगा तो निकल जा घर से हा तेरी यही इच्छा है यह तो निकल जाऊंगा मैना ने भोजन पकाया मोहन ने कहा मुझे भूख नहीं है बूटी उसे मनाने ना आई मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता उसका घर है लेल है अपने लिए वो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेगा रुपिया ने उसके रूखे जीवन में एक स्निग्धता भर ही दी थी जब वो एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था जीवन कुछ सूना सूना लगता था रुपिया ने नव वसंत की भांति आकर उसे पल्लवित कर दिया मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा कोई काम करता होता पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता सोचता उसे क्या दे दे कि वो प्रसन्न हो जाए अब वो कौन मोह लेकर उसके पास जाए क्या उसे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना किया है अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी मोहन ने कहा था रूपा तुम इतनी सुंदर हो तुम्हारे सौ गाहक निकल आएंगे मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था वो तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राण में बसा हुआ था मैं तो तुमको चाहती हूं मोहन अकेले तुमको परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो मजूरी करो तब भी मोहन हो उसी रुपया से आज वो जाकर कहे मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं है नहीं ये नहीं हो सकता उसे घर की परवाह नहीं है वो रुपया के साथ मां से अलग रहेगा इस जगह न सही किसी दूसरे मोहल्ले में सही इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी कैसे अच्छी बीड़ी लगाती है। कहीं अम्मा सुन पावे कि वो रात को रुपया के द्वार पर गया था तो प्राण ही दे दे दे दे प्राण अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहु मिली जाती है ना क्यों रुपया से इतना छिड़ती है वो जरा पान खा लेती है जरा साड़ी रंग कर पहनती है बस यही तो चूड़ियों की झंकार सुनाई दी रुपिया आ रही है हां वही है रुपिया उसके सिराह आकर बोली सो गए क्या मोहन घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूं आई क्यों नहीं मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा रुपिया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा क्या सो गए मोहन उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी कौन जाने मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी उसके प्राण मानो निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है सारा विश्व जैसे नाच रहा है उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है केवल वो एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिपटा हुआ उसके साथ साथ नृत्य कर रहा है रुपया ने कहा अभी से सो गए क्या जी मोहन बोला हां जरा नींद आ गई थी रूपा तुम इस वक्त क्या करने आई कहीं अम्मा देख लें तो मुझे मार ही डालें तुम आ जाए क्यों नहीं आज अम्मा से लड़ाई हो गई क्या कहती थी कहती थी रुपया से बोलेगा तुम्हें तो परान दे दूंगी तुमने पूछा नहीं रुपया से क्यों चिढ़ती हो अब उनकी बात क्या कहूं रूपा वो किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा मेरा जी तो न मानेगा ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें, तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो बस और मैं कुछ नहीं चाहती और अम्मा जो बिगड़ेंगे तो मैं समझ गई तुम मुझे प्यार नहीं करते मेरा बस होता तो तुमको अपने परान में रख लेता इसी समय घर के किवाड़ खटके, गई रुपया भाग गई मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था वो सोहन को बराबर डांटता रहता था सोहन आलसी था घर के काम धंधे में जीना लगाता था मोहन को देखते ही वो साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा मोहन ने मुस्कुराकर कहा धोती बहुत मेहली हो गई है सोहन धोबी को क्यों नहीं देते सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई धोबिन पैसे मांगती है तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते अम्मा कौन पैसे दिए देती हैं तुम मुझसे ले लो ये कहकर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी सोहन प्रसन्न हो गया भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते रहते थे बहुत दिनों बाद आज उसे स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला एक उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोलकर ले चला मोहन ने कहा रहने दो मैं इसे लिए जाता हूं सोहन ने पगई है मोहन को देकर फिर पूछा तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊ जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया था इसमें क्या रहस्य है ये मोहन की समझ में नहीं आया बोला आग हो तो रखा मैंने सिर के बाल खोले आंगन में बैठी घरौंदा बना रही थी मोहन को देखती उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और अंचल से बाल छिपाकर रसोई घर में बर्तन उठाने चली मोहन ने पूछा क्या खेल रही थी मैना मैना डरी हुई बोली कुछ तो नहीं तू तो बहुत अच्छी घरौंदी बनाती है जरा बना देखू मैना न कर ऐसा चेहरा खेल उठा प्रेम के शब्द में कितना जादू है मुंह से निकलती ही जैसे सुगंध फैल गई जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा जहां भय था वहां विश्वास चमक उठा जहां कटता थी वहां अपनापा झलक पड़ा चारों ओर चेतनता दौड़ गई कहीं आलस्य नहीं कहीं खिन्नता नहीं मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ है उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा है मैना घरोंदा बनाने बैठ गई मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना नेवता दे कुछ मिठाई खाने को मिले मैं कमन आकाश में उड़ने लगा जब भैया पानी मांगे तो वो लोटे को राख से खूब चमाचम करके पानी ले जाएगी अम्मा पैसे नहीं देती गुड्डा तो ठीक हो गया है टीका कैसे भेजू कितने पैसे लेगी एक पैसे की बतासे से लूंगी और एक पैसे का रंग जोड़े तो रंगे जाएंगे कि नहीं तो दो पैसे में तेरा काम चल जाएगा हाँ दो पैसे दे दो भैया तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए मोहन ने दो पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए मैना लपकी मोहन ने हाथ ऊपर उठाया मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया मोहन ने उसे गोद में उठा लिया मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी फिर अपनी सहेलियों को विवाह कर न्यौता देने के लिए भागी उसी वक्त बूटी गोबर का झावा लिए आ पहुंची मोहन को खड़े देख कठोर स्वर में बोली अभी तक मटर हो रही है भैंस कब दुहि जाएगी आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब न दिया जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया हो माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झावा उसके सिर से उतार लिया बूटी ने कहा रहने दे रहने दे जाकर भैंस दो मैं तो गोबर लिए जाती हूं तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो मुझे क्यों नहीं बोला लेती माता कह दात्सल्य से गदगद हो उठा तुझे अपना काम देख मेरे पीछे क्यों पड़ता है गोबर निकालने का काम मेरा है और दूध कौन दोहेगा? वो भी मैं करूंगा तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा जितना कहता हूं उतना कर लूंगा तो मैं क्या करूंगी तुम लड़कों से काम लो जो तुम्हारा धर्म है मेरी सुनता है कोई आज मोहन बाजार से दूध पहुंचा कर लौटा तो पान कत्था सुपारी एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया बूटी बिगड़ कर बोली आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या इस तरह उड़ावेगा तो कै दिन निभा होगा मैंने तो एक पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं तो अब मैं पान खाऊंगी हां और क्या जिसके दो दो जवान बेटे हो क्या वो इतना शौक भी ना करे बूटी के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई एक नन्ही सी कौपल थी उसके अंदर कितना रस था उसने मैना और सोहन को एक एक मिठाई दे दी और एक मोहन को देने लगी मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा और तू तो बूढ़ा हो गया क्यों इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूं लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है मोहन ने मिठाई ले ली मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी वो केवल मिठास का स्वाद जीव पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी मोहन की मिठाई को ललचाई आंखों से देखने लगी मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया एक मिठाई दोनों में बची थी बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा लाया भी तो इतनी सी मिठाई ये ले मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा वो तुम्हारा हिस्सा है अम्मा तुम्हे खाते देख कर मुझे जो आनंद मिलता है इसमें मिठास से ज्यादा स्वाद है उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मोहन को दे दी फिर पानदान खोलकर देखने लगी आज जीवन में पहली बार उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ धन्य भाग के पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही वो लड़के के राज में मिली पानदान में कई कुल्हिया हैं। और देखो दो छोटी छोटी चिमचिया भी हैं ऊपर कड़ा लगा हुआ है जहां चाहो लटका कर ले जाओ ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे जो ही मोहन बाहर चला गया उसने पानदान को मांज धोकर उसमें चूना कत्था भरा सुपारी काटी पान भिगोकर कर तश्तरी में रखा तब एक बीड़ा लगाकर खाया उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटता को स्निग्ध कर दिया मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता बन जाती है अब वो घर में नहीं बैठ सकती उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए एक पुराना आईना पड़ा हुआ था उसमें उसने मुंह देखा ओंठों पर लाली है मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है धनिया ने आकर कहा काकी तनिक रस्सी दे दो मेरी रस्सी टूट गई है कल बूटी ने साफ कह दिया होता मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है रस्सी टूट गई है तो बनवा लो आज उसने धनिया को रस्सी निकालकर प्रसन्न मुख से दे दी और सद्भाव से पूछा लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया धनिया ने उदास मन से कहा नहीं काके आज तो दिन भर दस्त आए जाने दात आ रहे हैं पानी भर ले तो चल जरा रहा देखो दात ही है या कुछ और फसाद है किसी की नजर वजर तो नहीं लगी अब क्या जाने काकी कौन जाने किसी की आंख फूटी हो चौचाल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है जिसने चुमकाकर बुलाया झट उसकी गोद में चला जाता है ऐसा हंसता है कि तुमसे क्या कहूं कभी कभी मां की नजर भी लग जाया करती है नौज काकी भला कोई अपने लड़के को नजर लगाएगा यही तो तू समझती नहीं नजर आप ही लग जाती है धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली तू अकेली है आजकल घर के काम धंधे में बड़ा अंडस होता होगा नहीं कि रुपया आ जाती है घर का कुछ काम कर देती है नहीं अकेले तो मेरी मरण हो जाती बूटी को आश्चर्य हुआ रुपिया को उसने केवल तितली समझ रखा था रुपिया? हाँ काकी बेचारी बड़ी सीधी है झाड़ू लगा देती है चौका बर्तन कर देती है लड़के को संभालती है गाढ़े समय कौन किसी की बात पूछता है काकी उसे तो अपने मिस्सी काजल से छुट्टी ना मिलती होगी ये तो अपनी अपनी रुचि है काकी मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी भक्तन ने ना दिया बेचारी रात भर जागती रही मैंने कुछ दे तो नहीं दिया हां जब तक जीऊंगी उसका जस गाऊंगी तू तो उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया पान के लिए पैसे कहां से आते हैं किनारदार साड़ियां कहां से आती हैं मैं इन बातों में नहीं पढ़ती काकी फिर शौक सिंगार करने का किसका जी नहीं चाहता खाने पहनने की यही तो उमेर है धनिया का घर आ गया आंगन में रुपया बच्चे को गोद में लिए थपक रही थी बच्चा सो गया था धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ा कर देखा नाभि पर हींग का लेप करने को कहा रुपया बेनिया लाकर उसे झलने लगी बूटी ने कहा ला, बेनिया मुझे दे दे मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी दिन भर यहां काम धंधा करती है थक गई होगी तुम इतनी भली माने सो और यहां लोग कहते थे वो बिना गाली के बात नहीं करती मारे डर के तुम्हारे पास ना आई बूटी मुस्कुराई लोग झूठ तो नहीं कहते मैं आंखों की देखी मानू की कानों की सुनी आज भी रुपया आंखों में काजल लगाए पान खाए रंगी साड़ी पहने हुए थी किंतु आज बूटी को मालूम हुआ इस फूल में केवल रंग नहीं है सुगंध भी है उसके मन में रुपया से घृणा हो गई थी वो किसी देवी मंत्र से धुलसी गई कितनी सुशील लड़की है कितनी लज्जाधुर बोली कितनी मीठी है आजकल की लड़कियां अपने बच्चों की तो परवाह नहीं करती दूसरों के लिए कौन मरता है सारी रात धनिया के लड़के को लिए जागती रही मोहन ने कल की बात इससे कह तो दी होगी दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर से मुंह फेर लेती मुझे जलाती मुझसे ऐटती इसे तो जैसे कुछ मालूम ही न हो हो सकता है कि मोहन ने इससे कुछ कहा ही न हो, हाँ, यही बात है आज रुपिया बूटी को बड़ी सुंदर लगी, ठीक तो है, अभी शौक सिंगार ना करेगी तो कब करेगी शौक सिंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोगविलास में मस्त रहते हैं किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब नहीं उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है जैसे अपने रूप की दुकान सजाए राह चलतों को बुलाती हो कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता नहीं बल्कि और अच्छा लगता है इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना ही मन भी सुंदर है फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उनके रूप का बखान करें किसे दूसरों की आंखों में खुब जाने की लालसा नहीं होती बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका फिर भी ये लालसा उसे बनी हुई है कोई उसे रस भरी आंखों से देख लेता है तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है जमीन पर पाँव नहीं पड़ते फिर रूपा तो अभी जवान है उस दिन से रूपा प्राय दो एक बार नित्य बूटी के घर आती बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी मंगवा दी अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती बहु बेटियों का ये जोगिया भेष अच्छा नहीं लगता ये भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है रूपा ने एक दिन कहा तुम बूढ़ी का हे हो गई अम्मा लोगों को इशारा मिल जाए तो भौरों की तरह तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगें। बूटी ने मीठे तरसकार से कहा चल मैं तेरी मां की सौत बनकर जाऊंगी अम्मा तो बूढ़ी हो गई तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं हाँ ऐसा बड़ी अच्छी मिट्टी है उनकी बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देखकर पूछा अच्छा बता मोहन से तेरा ब्याह कर दूं? रूपा लजा गई मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा कुछ रुपए पैसे जुटा मैं रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी ज्योति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में